एंड शो अष्टावक्र महागीता नंबर एटी फाइव अष्टावक्रवाच सुषुत चप्ने शागरे न जागर्ती धीरतृप्त पदे पदे ग्न संचितिंत सेन्द्रियरी सुबुदिपी निर्बुकारो अनहती न सुखी नचवा दुखी न विरक्तो न संगवा मुक्षु नवा मुक्त न किंची न विक्षेपी न नीक्षि सदिमाड़ेपी नड़ो धन्य पांडिपी न पंडित मुक्त यहा कृतकर्ता व्यनी व्रत समा न स्मरतीत न प्रीयते व्यमो ंद्यम न कूप्यती नएवा उजती मरणे जीवन नंदती नीर्ण न्यशा यथा तथा यत्र तत्र य्रम अवती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 वे बीज अंकुरित हुए फूल खिल गए आज के बात के सूत्र तो निष्पत्तियां हैं सारे अष्टावक्र के वचनों का जो सार निचोड़ है लेकिन आज के सूत्र शिखर है ये गौरी गौरीशंकर है पहला सूत्र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 जो छोटे बच्चों की भांति सरल इसलिए अष्टवक्र बार बार दोहराते हैं बालवत् जो हो गया वही परम ज्ञानी है यह दूसरे छोर से बालवत हो जाना है सपना तो सपना हो ही गया ये जिसको तुम जागृत फैलाओ कहते यथार्थ का वस्तु जगत ये भी स्वप्नवत हो गया इस छोटे कबीले में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 लेकिन एक बड़ी कीमिया पकड़ ली उन्होंने कुंजी पकड़ ली कि स्वप्न में रूपांतरण करना है जब स्वप्न बदल जाता है जब विचार बदल जाता है तो कृत्य बदल जाती उन्होंने बहुत आधारभूत बात पकड़ ली फ्रायड ने इस सदी को यही आधारभूत बात पश्चिम में दी जब पश्चिम में फ्रायड ने दी तो लोग चकित हुए मनोविज्ञान इतना ही कर रहा है मनोविश्लेषण इतना ही कर रहा है पागल आदमी के सपनों की खोज करता है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 कोई तुमसे रक्ति भर ज्यादा नहीं था लेकिन तुम लौट के देखते ही नहीं बाहर उलझे हो। ऐसा समझो कि कोई आदमी खिड़की पे खड़ा खड़ा खड़ा खड़ा बाहर के दृश्य में इस तरह भूल गया है रास्ते पे चलते सब लोगों को देखता है सिर्फ एक की याद नहीं आती जो खिड़की पे खड़ा होकर देख रहा उसकी भर याद भूल गई और सब याद में अपनी भर शुद्ध खो गई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 धब्बा पड़ जाए तो एक उपाय है आचरण पर धब्बा डालने की दो ही व्यवस्थाएं या तो किसी इस स्त्री को उलझा दो और या धन पैसे में उलझा दो, तो दो चीजों में कुछ हो जाए तो काम हो जाए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 और तुम्हारे जैसे ढोंगी की सर्वत्र पूजा हो रही और वो तो धाड़ मारवार मार करोने लगी और भीड़ खट्टी हो गई भीड़ तो तैयारी थी वो ब्राह्मण तो तैयारी थे पत्थर फेंकने लगे कबीर को गालियां दिए जाने लगी लेकिन वैश्य भी बहुत चौकी और ब्राह्मण भी बहुत चौंके कबीर ने कहा तो अच्छा किया तू आ गई इतनी देर क्यों राह देखी अरे पागल जब मैं जिंदा हूं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 वो एक व्यश्या को घर लेके बैठ गया बुलावा भेजा कभी अकेले नहीं आए उसको साथ ही लेके आए वो कहे भी कि मुझे जाने दें मुझे कहीं जाना नहीं है। वो और घबराए कभी सम्राट के सामने ले चला पर कबीर ने कहा तू फिक्र क्यों करती जन्म जन्म के बिछड़े मिल गए वो अपनी ही लगाए जा रहे हैं।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 देखे स्वप्न तो भी जानता कि मैं देखने वाला हूं देखा गया नहीं जागरे अपे न जागृति जागकर भी जागा हुआ नहीं होता क्योंकि वो तो महारूप से जागा हुआ है महाजागृति को उपलब्ध है इस क्षुद्र जागृति सब कुछ लेना देना नहीं ये धोखा तो अंधों के लिए ये धोखा तो उनके लिए जो जागे हुए नहीं उनको लगता है यह जागृति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 छूता निकल जाता है इसलिए तो कबीर ने कहा है ज्यों की त्यों धर दीनी चरिया खूब जतन कर ओढ़ी चधरिया ज्यों की त्यों धरदीनी खूब जतन कर जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण उसका मतलब होता है अवेयरनेस उसका अर्थ होता है जागृति होश से खूब जतन से जरा भूलचूक ना की जरा नींद न ली जरा झपकी न खाई जागे जागे खूब जतन से ओढ़ी ने चधरिया और जीवन की चादर को इतने जतन से ओढ़ा कि जरा दाग ना लगा और ज्यो कि त्यों धरदी ने चधरिया जैसी पाई थी जन्म के साथ स्वच्छ निर्मल कुआरी वैसे ही मृत्यु के समय वापस दे दी।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 विकलाई का कल जेवर सा आंखों के पानी में फिर छलक छलक बन चलो परमंद चलो और तब तुम्हारे जीवन से एक छंद छलकेगा जब तुम मंद चलोगे सूझों का पहन कले वर्षा जब तुम जतन से जियोगे होश पूर्वक साक्षी बने तुरी में तो तुम्हारे जीवन में एक छंद का अवतरण होगा उस छंद को ही अष्टावक्र ने स्वंदता कहा है तुम्हारे जीवन में एक गीत उमगेगा तुम्हारे जीवन में कोई वीणा अनायास बज उठेगी बिना बजाए बजने लगेगी इसलिए उसे अनाहत नाद कहा है क्योंकि बिना बजाए बजती तुम्हें बजाना भी नहीं पड़ता बज ही रही है लेकिन तुम बाहर की आवाजों में उलझे इसलिए भीतर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती ज्ञानी चिंता रहित ज्ञानी चिंता सहित भी चिंता रहित इंद्रिय सहित भी इंद्री रहित बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित और अहंकार सहित भी निरअहारी ज्ञा संचितो, अपि निश्चिंता सेंद्रियो अपि निरेंद्रिया, सुबुद्धि अभी निर्बुदि साहंकारो अनहम कृति किसी नेपाल के एक बहुत अनूठे संत शिवपुरी बाबा से पूछा आप कभी दुखी होते उन्होंने कहा दुख होता है पर उस आदमी ने पूछा मैं ये नहीं पूछता हूं कि दुख होता मैं पूछता हूं आप कभी दुखी होते उन्होंने कहा नहीं दुख होता मैं दुखी नहीं होता इस फर्क को समझना दुख होता है मैं दुखी नहीं होता दुख होना एक बात पैर में कांटा गड़ेगा बुद्ध को गड़े की बुद्धू को इससे क्या फर्क पड़ता है पैर में कांटा गड़ेगा तो पीड़ा होगी लेकिन बुद्ध पीड़ा में बुरी तरह खोजा है वो पीला ही हो जाएगा वो पीड़ा के साथ तादात्म कर लेगा वो चीखने चिल्लाने लगेगा बुद्ध को भी पीड़ा होगी लेकिन वे पीड़ा के बाहर खड़े रहेंगे वे पीड़ा के साक्षी मात्र रहेंगे कांटे को बुद्ध भी निकालेंगे लेकिन बाहर बाहर तुम्हारे घर में आग लग जाएगी तो तुम्हें लगता है तुम में आग लग गई क्योंकि तुमने घर के साथ बड़ा राग बांध रखा था ज्ञानी के घर में आग लग जाएगी तो घर में आग लगी तुम जब मरोगे तो तुम्हें लगेगा मैं मर रहा हूं ज्ञानी भी मरता है मृत्यु उसको भी आती लेकिन मरते क्षण में भी जानता है देह जा रही और देह तो मैं कभी भी नहीं था इतना फासला है इतना भीतरी भेद है ज्ञानी चिंता सहित भी चिंता रहते कभी अगर चिंता करने का कारण आ जाए तो चिंता करता है लेकिन फिर भी किसी गहरे तल में चिंता के पार खड़ा रहता तुम अगर उसे एक सवाल दे दो हल करने को तो वह हल करने की कोशिश करेगा लेकिन उस कोशिश में डूब नहीं जाता भूल नहीं जाता भटक नहीं जाता स्मृति नहीं खोती अगर एक ज्ञानी जंगल में भटक जाए तो रास्ता तो खोजेगा ना चिंता तो करेगा कि बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं यहां जाने से निकल पाऊंगा बाहर कि यहां जाने से निकल पाऊंगा लेकिन फिर भी निश्चिंत होगा चिंता में भी निश्चिंत होगा चिंता चलती रहेगी और भीतर कोई भी डमाडोल ना होगा अकंप इंद्री सहित भी इंद्री रहे थे आखिर ज्ञानी की भी इंद्रियां हैं आंख है लेकिन ज्ञानी यह जानता है कि आंख देखती नहीं देखता कोई और है। कान है लेकिन ज्ञानी जानता है कान सुनता नहीं सुनता कोई और कान तो खिड़की है जिस पर भीतर का सुनने वाला बैठा आंख तो खिड़की है जिस पर भीतर झांकने वाला बैठा तब सारी इंद्रियां द्वार हो जाती द्वार की तरह इंद्रियां सुंदर है लेकिन जब भीतर का मालिक इंद्रियों में खो जाता है और जो द्वार होने चाहिए वो दीवार हो जाती और जिन्हें गुलाम होना चाहिए वो सिंहासन पर विराजमान हो जाती है तब भूल चीक हो जाती ज्ञानी प्रत्येक चीज को उसके स्थान पर रख देता है जो जहां है वहां है आंख आंख की जगह है कान कान की जगह ना तो कान मालिक है ना आंख मालिक है मालिक भीतर बैठा भीतर बहुत गहरे भीतर बैठा जहां इंद्रियों की कोई पहुंच नहीं जहां तुम आंख से देखना चाहो तो देखना सकोगे क्योंकि इंद्रियों के पीछे बैठा है मालिक इंद्रियां बाहर देखती मालिक भीतर है इंद्री सहित भी इंद्री रहे थे बुद्धि सहित भी बुद्धि रहे थे तो ज्ञानी कोई बुद्धू नहीं है कोई मूढ़ नहीं है जब जरूरत होती बुद्धि का उपयोग करता है जरूरत होती पैर का उपयोग करता जब जरूरत होती तर्क का उपयोग करता है जब जरूरत होती तो ज्ञानी विवाद कर सकता है वस्तुतः ज्ञानी ही विवाद कर सकता है क्योंकि बुद्धि एक उपकरण मात्र है वो मालिक की तरह बुद्धि को अपने हाथ में खेल की तरह खिलौने की तरह उपयोग कर लेता है बुद्धि एक कंप्यूटर है लेकिन ज्ञानी बुद्धि के साथ अपने को तादात्म्य नहीं किए बुद्धि सहित भी बुद्धि रहे थे और अहंकार सहित भी निरअहकारी ज्ञानी भी तो मैं शब्द का उपयोग करता है शायद अज्ञानी से ज्यादा बलपूर्वक करता है अज्ञानी क्या ख्या करेंगे अज्ञानी तो डरते डरते करते घबराए घबराए करते मैं कहते हैं तो कप्ते कप्ते कहते कृष्ण को सुनो सर्वधर्मान परित्यज मामे कम शरण वृक्ष कहा अर्जुन से छोड़ छाड़ सब बकवास धर्म इत्यादि मेरी शरण ये कोई ज्ञानी ही कह सकता मेरी शरण मामेकम शरणम प्रच मुझे एक की शरण तुम साधारणता सोचते हो कि ज्ञानी तो कहेगा मैं आपके पैर की धूल मैं तो कुछ भी नहीं लेकिन जरा ज्ञानियों को सुनो अलहिलास मंसूर कहता है अनल हक मैं खुदा मैं भगवान सूली चढ़ गया तो भी यही कह रहा था सूलिप पर चढ़ते वक्त किसी ने पूछा कि मंसूर अब तो छोड़ दे ये पागलपन की बात मंसूर हंसने लगा और मंसूर ने कहा मैं बोल रहा होता तो छोड़ भी देता वही बोलता है मैं क्या करूं वही कहता है आनल हक ये शब्द मेरे नहीं ये शब्द उसी के मैं तो उसको समर्पित वो जो बोले वही बोलूंगा एक बड़ी अनूठी ज़ैन कथा है एक ज़ैन फकीर जंगल से गुजर रहा था पाईचान उसका नाम था एक लोमड़ी बीच रास्ते पे आ गई और उसने कहा कि रुके महाराज फकीर बड़ा हैरान हुआ है लोमड़ी बोली लोमड़ी ने कहा ऐसा हुआ कोई 500 साल हो गए मैं भी एक धार्मिक पुरोहित था एक मंदिर में बड़ा पुजारी था और एक आदमी ने मुझसे सवाल पूछा कि जो लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं उन पर कार्यकार का नियम काम करता है या नहीं और मैंने कहा नहीं और उसकी वजह से मैं ये फल भोग रहा हूं पांच सौ साल से लोमड़ी बना मेरा पतन हो गया और मुझे ये सजा मिली है कि जब तक मैं ठीक उत्तर न खोज लूं तब तक मैं इस पशु भाव से मुक्त ना हो सकूंगा आप महाज्ञानी है मुझे ठीक उत्तर बता दे पाईचान का तो बोल तू पूछ फिर से पूछ क्या प्रश्न है तो उस बूढ़े ने उस बूढ़े पुरोहित ने जो 500 साल से लॉमली बना बैठा है, उसने कहा कि प्रश्न यह है कि बुद्ध पुरुष जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए क्या कार्यकारण के नियम के बाहर हो जाते तो पाईचान ने कहा कार्यकार के नियम में वे अवरोध नहीं बनते समझना बड़ी अनूठी बात कही कार्य कारण के नियम में वे अवरोध नहीं बनते जो होता है उसे होने देते ना तो बाधा डालते न सहयोग देते जो होता है होने देते और कथा कहती है कि लोमड़ी का सदभाग्य हुआ ज्योति की किरण उसको उतरी वो फिर मनुष्य हो गई इस कहानी को तथ्य की तरह मत पकड़ लेना तो एक बौद्ध कथा है लोमड़ी और आदमी का सवाल नहीं पशु भाव और मनुष्य भाव का सवाल है जो व्यक्ति गलती में जी रहा है वो पशु भाव में जीता है जो समझ में जीने लगा उसका मनुष्य भाव पैदा हो जाए अब तुम हो न मालूम कितने जन्मों से लोमड़ी बने हो अभी पशु भाव से छुटकारा नहीं हुआ है और यह जो वचन पाइचान ने कहा कि कार्यकार के नियम में बाधा नहीं बनता यही घटना जीसस के जीवन में घटती मंसूर के जीवन में घटती इसलिए मंसूर की बात कहते हुए मुझे पाइचान की याद आ गई मंसूर ने कहा मैं क्या करूं वो बोलता है तो बोलने देता हूं ना मैं रोक सकता मैं हूं कौन रोकने वाला मंसूर को कई मंदिरों से निकाला गया कई मस्जिदों से निकाला गया कई गुरु ग्रहों से निकाला गया कई गुरुकुलों से निकाला गया क्योंकि वो जहां भी जाता वहीं बैठकर जब मस्ती आती तो वो कहता अनलहक अनलहक और वो इतनी मस्ती में कहता उसका रुआ रुआ पुलकित होकर कहता वो हर हर्सोन मास से भर जाता लोग कहते भाई ये खतरनाक आदमी इसको यहां से जाने दो अगर पता चल जाए तो झंझट होगी ये तो झंझट में पड़ेगा ही क्योंकि मुसलमान देशों में यह घोषणा करना कि मैं भगवान हूं बड़ी कठिन बात है ये तो बर्दाश्त के बाहर है उसे जगह जगह समझाया गया लोग उसे प्रेम करते थे वो अनेक गुरुओं के पास रहा गुरु उसे प्रेम करते थे वो कहते थे पागल हमें भी पता है कि बात ठीक है मगर कहने की नहीं तो मंसूर कहता फिर तुम्हें पता नहीं जब पता है कि यह बात ठीक है तो रोकोगे कैसे यही तो जीसस ने सूली पे कहा कि हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो बुद्ध पुरुष कार्य कारण के नियम में बाधा नहीं बनता अनवरोध जो होता होने देता तो किसी क्षण में अगर जरूरत हो तो ज्ञानी अहंकार का भी उपयोग करता है और किसी क्षण में जरूरत हो तो विनम्रता का भी उपयोग करता है लेकिन हर हाल जो भी ज्ञानी से होता है ज्ञानी उसके बाहर बना रहता है चाहे नींद हो चाहे चिंता हो चाहे इंद्रियां हो चाहे बुद्धि विचार हो और चाहे अहंकार हो ज्ञानी किसी भी कृत्य में नहीं समाता इस बात को याद रखना और इसलिए ज्ञानियों को कृत्यों के आधार से तौलना मत क्योंकि ज्ञानी कृत्य में नहीं समाता तुमने अगर कृत्य से देखा तो तुम ज्ञानी को देख ही ना पाओगे ज्ञानी कृत्य में समाता नहीं ज्ञानी कृत्य के पार है कृत्य का कोई मूल्य नहीं इसलिए कभी ज्ञानी के हाथ में तलवार मिल सकती मेरे पास जैन आते हैं वो कहते हैं कि आप महावीर के साथ मोहम्मद का नाम ले देते हो मोहम्मद तलवार लिए मेरी एक किताब को किसी ने जाके जी स्वामी को भेंट किया उन्होंने किताब उलट पलट के देखी उन्होंने कहा और तो सब ठीक है लेकिन इसमें ये मुसलमान फरीद का नाम आया हटाओ यहां से और तो सब ठीक है लेकिन ये इसमें मुसलमान का नाम कैसे मांसाहारी का नाम कैसे है जैन कहते है, आप कम से कम महावीर के साथ मोहम्मद का नाम तो ना लें तलवार हाथ कृत्य से जांचते हो तुम तुम फिर नहीं पहचान पाओगे मोहम्मद के हृदय को देखो तुम महावीर जैसी ही करुणा पाओगे असल में उसी करुणा के कारण तलवार हाथ में समय अलग है स्थिति अलग है लोग अलग हैं इसलिए अभिव्यक्ति अलग है लेकिन भीतर का सत्य तो एक ही जैसे महावीर को तुम उनके कृत्यों के बाहर पाओगे वैसे ही मोहम्मद को भी उनके कृत्यों के बाहर पाओगे करने से ज्ञानी को सोचना ही मत क्योंकि ज्ञानी जीता जानने में करने में नहीं इसलिए करने से सोचना ही मत नहीं तो तुम ज्ञानियों में बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे महावीर ने कपड़े फेंक दिए अब तुम किसी दूसरे को पूछो मुसलमान को पूछो ईसाई को पूछो वो कहेगा ये जरा अशिष्टता है लेकिन कृत्य में मत खोजना कृष्ण तो युद्ध में उतर गए इतना बड़ा युद्ध करवा दिया कृत्य से मत सोचना कृत्य का कोई मूल्य ही नहीं है क्योंकि ज्ञानी कृत्य के बाहर है असल में जिसने ऐसा जाना कि मैं करता नहीं हूं वही तो ज्ञानी है। ज्ञानी ना सुखी है और ना दुखी न विरक्त है और न संगवान है न मुमुक्षु है न मुक्त है न कुछ है और न यह है और न वह है न सुखी न चावा दुखी न विरक्तो न संगवान न मुमुर्ण न मुक्तो न कि न किंचन न कुछ है और न न कुछ ना तो तुम ऐसा कह सकते ऐसा है और ना ऐसा कह सकते कि ऐसा नहीं यह तो कृत्यों का विभाजन होगा ज्ञानी न सुखी न दुखी क्योंकि सुख दुख भी भोक्ता बनने से होते तुमने किसी अनुभव से अपने को जोड़ लिया लगाव से जोड़ लिया तो सुख न जोड़ना चाहा था और जोड़ना पड़ा तो दुख लेकिन जोड़ हर हालत में घटता है ज्ञानी अपने को तोड़ लिया जो होता होता जो नहीं होता नहीं होता न विरक्त है न संगवान है ज्ञानी न तो किसी के साथ है और न अलग है ज्ञानी भीड़ में भी अकेला है और अकेले में भी सारा अस्तित्व उसने समाया हुआ है न मुमुक्षु है न मुक्त है न तो खोज रहा है न यह कह सकता कि खोज लिया क्योंकि जब तुम जानोगे तब तुम पाओगे जो तुमने पाया उसे कभी खोया ही नहीं था इसलिए खोज लिया ये बात फिजूल है ना तो ज्ञानी खोज रहा है और ना ये कह सकता है कि मैंने खोज लिया ज्ञानी तो इतनी कह सकता है कि जो था है जो था सदा था मैं भूल गया था कभी फिर कभी मैं जाग गया और मैंने देख लिया मगर खोया कभी भी नहीं था न कुछ है न यह न वह ज्ञानी के लिए कोई परिभाषा में बांधना संभव नहीं धन्य पुरुष विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं है समाधि में भी समाधिमान नहीं है जड़ता में भी जड़ नहीं है और पांडित्य में भी पंडित नहीं विक्षिपे अपि न विक्षिप्ता समाधव न समाधिमान जाड़े अपि न जड़ो धन्या पांडित्य अपि न पंडिता इसलिए कभी अगर तुम्हें ज्ञानी पंडित जैसा मालूम पड़े तो पंडित मत सोच लेना क्योंकि ज्ञानी कभी पंडित नहीं पंडित का उपयोग कर सकता है लेकिन पंडित नहीं होता और कभी तुम्हें ज्ञानी जड़ भरत की तरह मिल जाए तो भी तुम जड़ मत समझ लेना जड़ता भी घट रही तो घट रही लेकिन ज्ञानी पीछे पार खड़ा एक सूत्र मौलिक याद रखना ज्ञानी हर स्थिति में बाहर है अंग्रेजी में समाधि के लिए जो शब्द है वो बड़ा प्यारा है वो है एक्सटेसी एक्सटेसी शब्द का अर्थ होता है जो बाहर खड़ा है ये बड़ा अद्भुत शब्द है जिनमें गढ़ा होगा बड़े सोच के गढ़ा होगा ये समाधि से भी ज्यादा सुंदर शब्द है इसका अर्थ है जो बाहर खड़ा है जो किसी भी चीज में कभी भीतर नहीं तुम जहां उसे पाओ सदा बाहर पाओगे वह हर चीज के बाहर हो जाता है। कोई चीज उसे बांध नहीं पाती और कोई चीज उसकी सीमा नहीं बन पाती और कोई चीज उसकी परिभाषा नहीं है मुक्त पुरुष सब स्थिति में स्वस्थ है किए हुए और करने योग कर्म में संतोषवान है सर्वत्र समान है और तृष्णा के अभाव में किए और अन कर्म को स्मरण नहीं करता है मुक्तो यथा स्थिति स्वस्था कृत कर्तव्य निवृता समत्र वै तृष्ण स्मरकृतम कृतम मुक्तो यथा स्थिति स्वस्था जैसी स्थिति है जो है जैसा है वैसा ही प्रसन्न है रक्ति भर अन्यथा की मांग नहीं है और किसी तरह हो ऐसा कोई विचार ही नहीं जहां विचार उठा अन्यथा का वही वासना जगी तृष्णा उठी चिंता उठी फिर तुम भटके यथा स्थिति स्वस्थ अमीरी तो अमीरी गरीबी तो गरीबी महल तो महल झोपड़ा तो झोपड़ा सुख तो सुख दुख तो दुख सम्मान तो सम्मान अपमान तो अपमान जैसा है एक बौद्ध कथा है एक बौद्ध भिक्षु रोज भिक्षा मांगने आता वैशाली में राजधानी में एक घर जो बड़े अभिजात का घर था बड़े कुलीन परिवार का घर था उसके द्वार पर भिक्षा मांगने गया द्वार पर दस्तक दी अति सुंदर हीरे जवाहरातों से लदी एक स्त्री ने द्वार खोला वह परिवार बुद्ध का विरोधी था तो स्त्री नाराज हो गई उसने कहा दोबारा कभी यहां मत आना भिक्षु ने कहा तो भिक्षा पात्र खाली जाए तो वह क्रोध में आ गई तो उसने उठा के कचरे की टोकरी उसके भिक्षा पात्र में और भिक्षु के ऊपर फेंक दी। सारा कचरा उसके ऊपर गिर गया भिक्षा पात्र कचरे से भर गया जैसा बुद्ध की आज्ञा थी कि जब कोई तुम्हें कुछ भी भेंट दे तो धन्यवाद दे के आगे बढ़ जाना तो उसने झुक के धन्यवाद दिया राहगीर एक खड़ा यह सब देख रहा था उसने भिक्षु से पूछा कि क्या पागलपन है तुम किस बात के लिए सिर झुकाए और किस बात के लिए धन्यवाद दिया तो उस भिक्षु ने कहा उसने कुछ तो दिया कम से कम देना तो आया कचरा सही मगर उठाना कचरे की टोकरी को डालना इतना श्रम किया धन्यवाद कुछ तो दिया अपमान सही मगर देने की कृपा तो की यथा स्थिति स्वस्थ जो हो उसमें स्वस्थ प्रसन्न ऐसे व्यक्ति के जीवन में अशांति कैसे होगी और फिर ऐसे व्यक्ति को जो किया नहीं किया जो हुआ नहीं हुआ उसकी याद नहीं आती जो होना चाहिए जो करना चाहिए उसकी योजना नहीं बनती ना कोई अतीत ना कोई भविष्य ऐसा व्यक्ति वर्तमान में जीता तथा तामें यह क्षण पर्याप्त है यह क्षण काफी से ज्यादा है मुक्त पुरुष न स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है और ना निंदित होने पर क्रुद्ध होता है वह न मृत्यु में उद्विग्न होता है न जीवन में हर्षित होता है न प्रीते बंध मानो निंद मानो न कुप्यति न वो द्विजति मरने जीवने न भी नंद थी मृत्यु में उसे कोई विरोध है न जीवन में कोई आकरे हर चीज के बाहर खड़ा देखता जीवन में जीवन के बाहर मृत्यु में मृत्यु के बाहर स्तुति जब की जाती तब सुन लेता निंदा जब की जाती तब सुन लेता निंदा भी तुम करते तुम जानो स्तुति भी तुम करते तुम जानो न निंदा उसे डमा पाती ढुला पाती प्रफुल्लित कर पाती न स्तुति उसे कुपित कर पाती उद्दिग्नता उसकी चली गई जो बाहर खड़ा होने का राज सीख गया ख्याल करना हर्ष भी एक तरह की उद्दिग्नता है और विसाद भी एक तरह की उद्दिग्नता है एक तरह का ज्वर तुम हर्ष में भी तो बहुत ज्यादा कंपित हो जाते हो लॉटरी मिल गई हृदय इतनी जोर से धड़कने लगता कितनों का तो हार्ट फेल इसलिए हो जाता एकदम सफलता मिल गई सफलता बड़ी चिंता ले आती अमेरिका में चिकित्सक कहते हैं कि जो आदमी 40 साल की उम्र तक हार्ट अटैक से बीमार ना हो वो आदमी समझो कि असफल हो गए सफल आदमी तो हो ही जाता है चालीस पैंतालीस के बीच कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के चक्कर में आ ही जाता है सफल आदमी को आना ही पड़ेगा सफल आदमी और करेगा क्या जब सफलता मिलेगी तो धक्के तो लगेंगे हृदय को प्रफुल्लता तो डवाडोल करेगी सफल आदमी को अगर अल्सर ना हो पेट में तो समझना खाक सफलता तो कारी जीवन कमाया अल्सर की गिनती से तो पता चलता है कि कितनी सफलता अल्सर से तुम बैंक बैलेंस का पता लगा सकते हो अलसर से पता चल जाता है कि डिप्टी मिनिस्टर की मिनिस्टर की कैबिनेट में हो यहां की दिल्ली में कहां अलसर से पता चल जाता है उद्विघ्न एक तरह का ज्वर झंझावात दुख भी लाते झंझावात सुख भी लाते और बड़ी हैरानी की बात है दुख इतने झंझावात नहीं लाते जितने सुख लाते तुम दुखी आदमी को कभी भी इतना परेशान ना पाओगे सुखी आदमी तुम्हें ज्यादा परेशान मिले इसलिए अमेरिका में जितनी परेशानी दुनिया में कहीं भी नहीं और अमेरिकन जब भारत आते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं इस बात से कि कुछ भी नहीं है लोगों के पास झोपड़े के सामने बैठे हैं और ऐसे प्रसन्न देवेस की मां इंग्लैंड से आई जब उसने बूढ़ी महिला जब एयरपोर्ट से उतर के और उसने देखे बंबई के झपड़पट्टे और गंदगी तो वो भरोसे नहीं कर सकी कि बीसवीं सदी है और भी चमत्कार तो तब हुआ जब नंगे धड़ंग बैठे बच्चे उसने प्रसन्न देखे और जब उसने एक बिल्कुल गंदी धोती पहने हुए चीथण धोती पहने हुए एक स्त्री को एक झोपड़पट्टे से बाहर आते देखा और उसकी चाल ऐसे जैसे कोई रानी चल रही हो तो वो भरोसा न कर सकी पश्चिम से समृद्ध लोग जब पूरब आते हैं और दरिद्र लोगों को देखते हो फिर भी देखते एक तरह की तृप्ति तो उनको भरोसा नहीं आता कि मामला क्या है इतनी दरिद्रता में तृप्ति हो कैसे सकती लेकिन इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है दुखी आदमी हार्ट अटैक से परेशान होते ही नहीं दुखी आदमी को अल्सर होते ही नहीं दुख में इतनी उत्तेजना नहीं है जितनी सुख में तुम जितने सुख में डमाडोल हो जाते हो उतने दुख में थोड़ी डमाडोल होते हो सुखी ही डमाडोल होता है, दुखी डमाडोल नहीं होता सुखी चिंतित होता तुमने पुराण पढ़े तुमने सदा पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऋषि मुनि अपनी तपश्चर्या की ऊंचाई पाने लगता तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता लेकिन तुमने कभी ऐसा सुना कि नरक में जो बैठे हैं यम देवता उनका सिंहासन किसी भी कहानी में डोला डोलते ही नहीं वो बैठे अपने भैंसे पे आराम कर करें ऋषि मुनि लाख करें कुछ जो करना करते रहो उनका क्या बिगाड़ लोग वो अपने मजे से बैठे मगर इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है या इंदिरा का मगर डोलता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता चले ऋषि मुनि कोई जयप्रकाश लेके अपना त्रिशूल इत्यादि उपद्राव खड़ा कर देते सिंहासन डोलने लगता है लेकिन सिंहासन ही डोलता है गरीब का है ही क्या डुलाओगे क्या मैंने सिंहासन के जमीन पर बैठे हैं क्या खाक डुलाओगे छीन क्या लोगे झुपड़ वाले से तुम क्या छीन सकते हो मैं पढ़ रहा था एक अफ्रीकी कहानी कि गरीब औरत उसका छोटा बच्चा सर्दी के दिन और उसके पास कपड़े उड़ाने को नहीं तो उसने कुछ भी लकड़ी के टुकड़े छिंदियां कागज अखबार इन सब का खूब पूर बना लिया और उसको उसमें ढ़ाप देती थी वो बेटा मत सो जाता एक रात उस बेटे ने कहा मां जरा उन गरीबों को तो सोचो जिनके पास लकड़ी के टुकड़े और अखबार और ये छिंदियां नहीं होंगी वो बेचारे कैसे सोते हों वो मजे से रात नींद लेता वो सोच रहा यह बड़ी अमीरी जरा उनकी तो सोचो कहने लगा जिनके पास लकड़ी के टुकड़े और ये चीजें नहीं होंगी वो कैसे सोते होंगे दुख इतना नहीं डमाडोल करता जितना सुख कर जाता है इसलिए समस्त साधकों ने दुख को तो वरण कर लिया है सुख को छोड़ दिया है क्योंकि उन्होंने देखा कि दुख इतना दुखी नहीं करता अंततः दुख सुख से आता है तप का इतना ही अर्थ है तपश्चर्या का इतना ही अर्थ है कि सुख में से तो कुछ तुम पा सकते हो इसकी आशा ही मत रखना हां दुख में से कुछ पाया जा सकता है दुख में से कुछ पाया जा सकता है यही तपकार थे सुख में से कुछ भी नहीं पाया जा सकता सुख बिल्कुल बांझ है लेकिन परम ज्ञान की अवस्था तो वही है जहां ना सुख सुखी करता ना दुख दुखी करता कोई चीज डुलाती नहीं आदमी अपने स्वयं में स्थिर है शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है और न वन की ओर ही वह सभी स्थिति और सभी स्थान में समभाव से ही स्थित रहता है न धावती जनाकिरणम न अरण्यम उप यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते न धावती जनाकिरणम जो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुआ साक्षी को उपलब्ध हुआ तुरी का जिसने स्वाद लिया वो भीड़ की तरफ नहीं भागता अब भीड़ में क्या रस दूसरे में तो तभी तक रस मालूम होता है जब तक अपना रस नहीं चखा इसे याद रखना दूसरे में तो तभी तक स्वाद मालूम होता है जब तक स्वयं का स्वाद नहीं लिया दूसरे में तो हम अपने को डुबाते इसीलिए हैं कि अपने में डुबाना आता नहीं अकेले बैठने में हमें कुछ रसी नहीं आता अकेला आदमी बैठा तो कहता बड़ी ऊब लगती चले कहीं जाएं, किसी से मिलें जुलें जिनसे तुम मिलने जा रहे हो उनको भी अकेले में ऊब लग रही है वो भी उत्सुकता है उनको कि कभी मिले अब दो उबाने वाले आदमी मिल गए एक दूसरे को अब ये सोचते हैं बड़ा सुख होगा ये हो कैसे सकता है गणित तो थोड़ा समझो एक उबारा था अपने को दूसरा उबारा था अपने को अब दूसरे एक दूसरे को उबाएंगे गुणन फल हो जाएगा दुगुना नहीं कई गुना हो जाएगा मामला मगर लोग चले क्योंकि लोग एकांत में रस नहीं ले पाते अपना स्वाद ही नहीं जानते अपना छंद ही अपरिचित है भीतर की वीणा में कोई स्वर नहीं उठता मालूम होता भीतर सब खाली खाली रिक्त रिक्त मरुस्थल जैसा चले कहीं से रस मिले कहीं रस थार बहे थोड़े प्रसन्न हो तो क्लब बनाते समूह बनाते नाच घर जाते सिनेमा में बैठ जाते रेडियो खोल लेते अखबार पढ़ते लेकिन कहीं अपने को भुलाओ किसी में अपने को डुबाओ अकेलेपन में बड़ी बेचैनी है ख्याल रखना जो जहां है जैसा है अगर वहीं सुखी नहीं है तो फिर कहीं भी सुखी नहीं हो सकता और जो जहां है जैसा है वहीं सुखी है वह कहीं भी सुखी हो सकता है इसका मतलब यह भी मत समझ लेना कि ज्ञानी भीड़ से भागता है इसलिए अष्टावक्र कहते शांति बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है और न वन की ओर ही क्योंकि वो भी फिर दूसरा उपद्रव हो गया कुछ लोग हैं जो कहते हैं भीड़ में नहीं जाएंगे भीड़ में अच्छा नहीं लगता हम तो जंगल चले हम तो एकांत एक के वासी हैं मगर यह बात भी बंधन हो गई तो अब तुम्हें दूसरे की मौजूदगी में अशांति होने लगी पहले दूसरे की मौजूदगी में आनंद होता था अब दुख होने लगा मगर हर हालत में नजर दूसरे पर रही पहले दूसरे की तरफ भागते थे अब दूसरे से भागने लगे मगर नजर दूसरे पर रही अब भी अपने पर आना नहीं हुआ अपने पे वही आदमी आता है जो ना दूसरे की तरफ भागता है न दूसरे से भागता है ना तो भागो स्त्री की तरफ न स्त्री से भागो न भागो धन की तरफ न धन को छोड़ के भागो न भागो पुरुषों की तरफ न भागो पुरुषों को छोड़कर भागो ही मत जहां हो जैसे हो वहीं परमात्मा पूरा का पूरा उपलब्ध है भागकर कहां जा रहे क्या तुम सोचते हो परमात्मा कहीं और थोड़ा ज्यादा है तुम सोचते हो पूना में कम और प्रयाग में थोड़ा ज्यादा है तो तुम पागल तुमको अगर हिंदुस्तान के सब पागल देखने हो तो अभी तुम्हें कुंभ के मेले में मिल जाएंगे करीब करीब 50 परसेंट पागल वहां मौजूद तीर्थ की तरफ जा रहे हो तीर्थ का अर्थ ही इतना होता है जो जहां है वहीं जिसे रस आ गया जैसा है वैसे में रस आ गया वही व्यक्ति तीर्थ हो गया तीर्थ स्थानों में थोड़ी होते हैं व्यक्तियों की आत्माओं में होते हैं तीर्थ आंतरिक घटना है और जो व्यक्ति तीर्थ बन गया वही तीर्थंकर है वह सभी स्थिति और सभी स्थान में संभाव से ही स्थित रहता है रिंद जो जर्फ उठाले वही पूजा बन जाए जिस जगह बैठ के पीले वही मैखाना बने पीने वाले तो वही है कि जो प्याली उठाले वही मधु बन जाए जो प्याली उठा लें उनके छूने से सुरा बन जाए जहां बैठ के पी लें वहीं मैखाना बने रिंद जो जर्फ उठा लें वहीं कूजा बन जाए जिस जगह बैठ के पी लें वहीं मैखाना बने जो जहां है जैसा है उसमें ही रस आ जाए तो मुक्ति आए, मोक्ष आया अन्य था कुछ छोड़ो अन्य होने की दौड़ छोड़ो किसी और जगह कहीं स्वर्ग है ऐसी भ्रांति छोड़ो इसी भ्रांति के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि तुम, तुम कहीं और देख रहे दूर तुम्हारी आंखें उलझी हैं तारों पर चांद तारों पर और परमात्मा बहुत पास है परमात्मा वहीं बैठा जहां तुम परमात्मा उसी जगह मौजूद है जहां तुम तुम्हें और परमात्मा में रत्ती भर फासला नहीं है इसलिए यात्रा तो करनी ही नहीं तीर्थ यात्रा सब यात्राओं से मुक्त हो जाने का नाम है कहते हैं फकीर बाजीत को धर्म से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक उफ्र की बात की बैठा था एक वृक्ष के नीचे और कुछ लोग हज की यात्रा को जा रहे थे और उसने कहा कि पागलों कहां जा रहे हैं हज यहां बैठा और उनमें से कुछ लोग रुक गए और उन्होंने देखा बात तो सच थी ऐसा सौंदर्य ऐसा प्रसाद ऐसा माधुरी उन्होंने कभी देखा ना था वो तो ठिगे खड़े रह गए तो बाजिंग का अब खड़े क्या हो परिक्रमा करो तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की उसके हाथ चूमे जैसा लोग काबा का पत्थर चूमते अब उसने कब घर लौट जाओ और दोबारा अगर फिर हज करना हो तो मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं अपनी ही परिक्रमा कर लेना यह तो मैंने तुम्हें एक पाठ पढ़ाया इस पाठ को मत पकड़ लेना जोर से नहीं तो मैं मर तो तुम्हें मर जाऊंगा तो तुम इस झाड़ के चक्कर लगाओगे ऐसे ही तो लोग उपद्रव कर रहे हैं अभी तक काबा के पत्थर का चक्कर लगाया जा रहा है परिक्रमाएं कर रहे हैं चले काशी चले गिरनार चले जेरूसलम कहीं जाना है सदा मन में एक भ्रांति है कि सुख कहीं और बरस रहा है बस तुम्हें छोड़ के बरस रहा जैसे तुम पर कोई भगवान विशेष इंतजाम किया कि तुम पर भर न बरसे और कहीं बरसे और जेरूसलम में जो रहते हैं उनका तुम्हें पता है काशी में जो रहते उनका तुम्हें पता, उनका तुम्हें पता उन्हें कुछ मिला वहां भी नहीं बरस रहा है अगर आंख नहीं खुली है तो कहीं भी नहीं बरस रहा और आंख अगर खुली है तो कहीं भी बरस रहा है रिंद जो जर्फ उठा लें वहीं कूजा बन जाए जिस जगह पीठ जिस जगह बैठ के पी लें वहीं मैखाना बने ऐसे पियक्कड़ बनो ऐसे पीने वाले बनो मधुशालाएं खोजना बंद करो जहां बैठ जाओ वहीं मधुशाला बने साधारण जल भी पी लो तो अमृत हो जाए ऐसे बनू और ऐसे बनने की कला साक्षी होने की कला है आज इतना ही